रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में की भेंट अन्य बुद्धिमान लोगों से हुई सचेंद्रनाथ बोस उनके सहपाठी थे सुभाष चंद्र बोस उनसे कनिष्ठ और प्रफुल्ल चंद्र महालनोविस उनके वरिष्ठ थे उनके विलक्षण शिक्षकों में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे थे जिनके उद्घोष विज्ञान इंतजार कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं का सौ पर गहरा असर हुआ। 1913 में उन्नीस और 1915 में उन्होंने एम पूर्ण की जिसमें वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर आए साहा को कलकत्ता में गरीबी और सामाजिक प्रताड़ना सहनी पड़ी अपनी आजीविका कमाने के लिए वे पूरे शहर में साइकिल पर ट्यूशन देने जाते स्नातक होने के बाद बहुत से क्षेत्रों की तरह मेघनाद वित्त सेवा की परीक्षा में बैठना चाहते थे परंतु राजनीतिक कार्यकर्ता होने की वजह से उन्हें रोक दिया गया। अठारह में राधा रानी राय के साथ उनका विवाह हुआ उसके बाद साहा ने सचेंद्र बोस के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में नौकरी की गणितज्ञ के रूप में में में प्रशिक्षित हुए थे, इसलिए उन्हें प्रायोगिक भौतिकी दक्ष होने में कुछ समय समय लगा। उस समय तेजी से उभरते सापेक्षता के सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी ने उन्हें आकर्षित किया 1917 में उन्होंने अपना पहला शोध पत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी ऑफ रेडियन शीर्षक से लिखा जो फिलोसोफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डीएससी की डिग्री प्रदान की प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वैज्ञानिकों ने तारों के प्रकाश को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण मुड़ते हुए देखा और इस प्रकार आइंस्टीन के सिद्धांत की पुष्टि हुई साहा ने इस क्षेत्र तारों के वर्णक्रम में गहरी रुचि ली और अपने शोध से इस विषय पर अपने अमिट छाप छोड़ी 1814 में फ्रोफर ने सूरज के वर्णक्रम में बहुत सी काली रेखाएं खोजी थी अठारह में उनसठ ने सिद्ध किया था कि वर्णक्रम की ये रेखाएं कि निश्चित रासायनिक तत्वों को दर्शाती हैं। पृथ्वी से पहले हीलियम की खोज सूर्य पर हुई थी बेहतर वर्णक्रम मापी से चमकीली और श्याह दोनों वर्णक्रम रेखाए देखने को मिली परंतु चमकीली और रेखाओं की संख्या तत्वों से कहीं अधिक थी लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए कि इसका क्या कारण हो सकता है परंतु अंत में इसका हल साह ने खोजा जब कोई गैस गर्म हो जाती है तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन धनात्मक और ऋणात्मक मुक्त इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर दूर छिटक जाते हैं इसे आयनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। साहा ने उच्च तापीय आयनीकरण का सिद्धांत विकसित किया और उसके आधार पर तारों का वर्णाक्रम समझाया साहा के आयनीकरण समीकरण ने खगोल भौतिकी की इस गुड़ पहेली को सुलझाया इसे एक मील का पत्थर माना जाता है इस समीकरण की सहायता से किसी तारे के निर्माण में लगे विभिन्न तत्वों के आयनीकरण की अवस्था की पहचान की जा सकती है एक अनुदान के सहयोग से साहा यूरोप का दौरा कर पाए जर्मनी में उनकी भेंट प्रख्यात वैज्ञानिकों आइनस्टीन और प्लैंक से हुई उन्नीस में साहा भारत वापस लौटे कुछ ही समय बाद उन्होंने प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी के आमंत्रण पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए खैरा प्रोफेसर का पद स्वीकारा इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आमंत्रण स्वीकार किया और इलाहाबाद चले गए जहां उन्होंने पंद्रह वर्ष काम किया